आज चार जुलाई 2019 गुरुवार का दिवस है और हरियाम का साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसे हम पिछले हफ्ते केनोपनिषद का अध्ययन शुरू कर चुके हैं तो पहला अध्याय या पहला खंड हमने उस समय समझने का प्रयास किया था पहले हम उसी से फिर शुरू करते हैं केनोपनिषद सामवेदीय सावेद से निकलने वाला उसका नवा अध्याय है जिसको केनोपनिषद के नाम से जाना जाता है तो पहला जो इसका श्लोक है वो चूँकि केन से शुरू होता है इसलिए इसका नाम ही केनोपनिषद रखा गया है केन का मतलब होता है किसके द्वारा किसके द्वारा ये शरीर हमारा मनुष्य का शरीर किसकी प्रेरणा से कार्य करता है मन किसकी प्रेरणा से सोचता है आँखें किसकी प्रेरणा से देखती हैं और मन किसकी इच्छा से अपना विचार करता है बुद्धि किसकी इच्छा से अपना निर्णय लेती है इसमें अंतर्तम इच्छा किसकी है कौन है इसका करने वाला जो सभी को प्रेरित करता है तो ऐसा ये प्रश्न जब एक तीव्र जिज्ञासा युक्त शिष्य के मन में उठता है यहाँ पर जैसा कि अपन पिछली बार बात कर चुके हैं कि जितने भी वेदांतिक साहित्य हैं वो समस्त गुरु शिष्य के वार्तालाप के रूप में उपलब्ध हैं तो यहाँ पर शिष्य पूछता है कि किसकी प्रेरणा से मन अपने विषय में गिरता है इसके पीछे प्रेरक तत्व कौन हैं और कौन आंखों से देखने की इच्छा करता है मन से विचारने की सोचने की इच्छा करता है इसके उत्तर में गुरुदेव ब्रह्म का निरूपण करते हैं। वो बताते हैं कि जो नेत्रों का नेत्र है जो मन का मन है जो श्रोत का श्रोत है जो वाणी की वाणी है वही इसके पीछे बैठा है जो ब्रह्म कहलाता है और वही समस्त मनुष्य के जीवन को संचालित करता है मन उसी की इच्छा से सोचता है बुद्धि उसी की इच्छा से निर्णय लेती है नेत्र उसी की इच्छा से देखते हैं फिर गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ पर ना तो मन की पहुँच है न नेत्रों की पहुँच है न वो सुनाई दे सकता है क्योंकि वो इन सबके पीछे खड़ा है हम अपने पीछे कोई खड़ा हो तो हम पीछे घूम के देख सकते हैं लेकिन कब देखेंगे जब वो हमारे सामने आ जाएगा हम अपने पीछे नहीं देख सकते फिर हम अपनी आँखों से अपनी आँखों के पीछे जो खड़ा है उसको कैसे देख सकते हैं जो हमारे कानों के पीछे खड़ा है उसको कैसे सुन सकते जो मन को मनन करने की क्षमता देता है उसका मनन हम मन से कैसे कर सकते इसलिए गुरुदेव समझाते हैं कि वो कानों का कान है वो आँखों की आँख है वो ग्रहण का ग्रहण है यानी उस आँखों से जो देखता है सचमुच में आँखें तो देखने का इंस्ट्रूमेंट है औजार है लेकिन देखता कौन है जो आँखों की आँख है वो उसके पास आँख खुद की आँख नहीं है लेकिन वो फिर भी देखता है वो आपके पैरों से चलता है आपके कान से सुनता है ये उसकी मौज है उसकी इच्छा है उसे कोई कामना नहीं है कि उसको ऐसा चाहिए कि ऐसा देखने को चाहिए कि उसको खाने को चाहिए कि उसको सुनने को चाहिए क्योंकि वो तो उसका एक खेल है डिवाइन गेम है जिसके द्वारा एक संसार की रचना करता है और उसमें अपना दिव्य खेल खेलता है इस तरह गुरुदेव उसके आगे समझाते हैं कि तुम उसे वाणी से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि वाणी उसी के कारण व्याख्या करने की क्षमता प्राप्त करती है उसे तुम आँखों से नहीं देख सकते क्योंकि आँखें उसी के कारण देखती हैं तुम उसका मन से चिंतन नहीं कर सकते क्योंकि मन उसके कारण चिंतन करने की क्षमता प्राप्त करता है तुम तो उसको कानों से नहीं सुन सकते क्योंकि कानों को द्वारा वो सुनता है इस तरह से वो बताते हैं कि वो सभी इंद्रियों के पीछे खड़ा है मन बुद्धि और अहंकार के पीछे खड़ा है और इस शरीर के केंद्र में है और अगर हम कहें कि ये सब इंद्रियाँ अपने अपने कार्य स्वयं कर रही हैं स्वतंत्र हैं तो फिर ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक जहाज़ में एक दर्जन कैप्टन तो उस जहाज़ की अस्थिरता हो जाएगी क्योंकि वो कोई निर्णय ले नहीं पाएगा क्योंकि एक इंद्री चाहती है आंख चाहती है कि वो दृश्य अच्छा है चलो वहाँ देखें पैर कहते नहीं अपन इधर चलेंगे कान कहते नहीं उधर अच्छा है उधर सुनेंगे तो एक अंतिम निर्णय किसका होगा इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अंतिम निर्णय करने के लिए ये समस्त इंद्रियाँ स्वतंत्र नहीं हैं कोई सी भी इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार आँख नाक कान हाथ पैर पायु उपस्थ इनमें से कोई भी इंद्री अपने आप में पूर्ण नहीं है वो अपने आप में कोई निर्णय लेने की क्षमता उनकी नहीं है वरण वो उस पुरुष पर निर्भर करती हैं जो इन समस्त इंद्रियों का देवता है इन समस्त इंद्रियों का स्वामी है जिसके आज्ञा में समस्त इंद्रियाँ अपना कार्य करती हैं जिसके लिए ये सब इंद्रियाँ काम करती हैं वही पुरुष है और वही तुम्हारा ब्रह्म है वहाँ पर किसी भी इंद्रिय की पहुँच नहीं है और जो इसको जानता है इस सत्य को जानता है वो अमर हो जाता है यह पिछली बार अपना जो पहला अध्याय था उसका ये सार संक्षेप है कि तो हमने पिछली बार जो पहले अध्याय में पढ़ा था अब इसके आगे जब ब्रह्मा का वो निरूपण कर देते हैं तो शिष्य का चेहरा खिल जाता है ऐसा लगने लगता है कि वो ये कह रहा है कि मुझे सब समझ में आ गया अब यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है वो जब चेहरा देखते हैं तो उसके मन में कोई संशय दिखाई नहीं देता गुरुदेव को कोई संशय नहीं दिखाई देता ऐसा दिखाई देता है कि वो सब समझ गया तब गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम ये जानते हो कि मैं समझ गया तो तुम कुछ भी नहीं समझे अगर तुम सोचते हो कि ब्रह्म को जान लिया तो तुमने कुछ भी नहीं जाना और जो ये जानता है कि मैंने ब्रह्मों को नहीं जाना उसी ने ब्रह्मों को जाना ऐसा क्यों गुरुदेव उसका फिर व्याख्या करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जानना इंद्रियों का काम है इंद्रियों के द्वारा विषय को जाना जा सकता है आंखें किसी रूप को देखकर उसको जान सकती है फिर से देख के फिर से पहचान सकती है कि ये वही रूप में मैंने कल भी देखा था ये वही व्यक्ति है जो कल भी आया था ना कह सकती है, हाँ ये खुशबू मैंने कल भी सुनी थी कान्ने कह सकती है, हाँ ये गीत मैंने पहले भी सुना है स्वाद लेकर आप कह सकते हैं कि ये भोजन कल की तुलना में बहुत अच्छा है या हम इंद्रियों के द्वारा जो हमारी जानकारियां हैं उन जानकारियों को पुरानी जानकारियों से तुलना भी करते हैं उस पर हम अपनी व्याख्या करते हैं उस पर हमारा विश्लेषण करते हैं तो ये हमारे विषय होते हैं हर एक इंद्रिय का एक विषय है मन विषयों का मनन करता है पैर विषयों की ओर चलते हैं आंखें विषयों को देखती हैं कान विषयों को सुनते हैं जितनी तन्मात्राएं हैं वो समस्त हमारे इंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध की पांचों तन्मात्राएं मात्राएं हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय तो ये ज्ञानेंद्रियों के विषय इनको तो इंद्रियां अच्छी तरह से इनका चिंतन कर सकती है मनन कर सकती है स्मरण कर सकती है विश्लेषण कर सकती है और साथ ही साथ हम ये अच्छी तरह से जानते हैं ये दावा कर सकते हम किसी को देख के कहते हैं हमने अच्छी तरह देखा गुना करते हुए इसी ने किया है हम अपने गवाह देते हैं हमारी आंखें गवाह देती कि हमने मालूम है हमने इसी ने किया हमने सुना था इसी ने कहा था इसने ऐसा कहा था क्योंकि हम निश्चयात्मक बुद्धि से इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को स्मरण करते उस पर विश्लेषण करते और उस पर अपनी व्याख्या भी करते तो गुरुदेव का इशारा इस बात पर है कि जिस तक तुम संसारी वस्तुओं को या संसारी विषयों को अपनी इंद्रियों का विषय बनाकर ज्ञात करते हो अगर तुमने ऐसा सोच लिया कि हाँ ब्रह्म ऐसा है तो समझो तुमने अभी ब्रह्म को कुछ भी नहीं जाना अभी तुम्हारा ज्ञान विचार नहीं है अभी संशय है कि तुमको कुछ भी आता है। तब तब शिष्यक गंभीर हो तब उसका चेहरा गंभीर हो गया फिर वो एकांत प्रदेश में जाता है वहाँ पर बहुत चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद एक अरसे के बाद वो फिर गुरुदेव के पास लौटता है अब वो गुरुदेव के पास आकर क्या कहता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने ब्रह्म को अब समझ लिया है गुरुदेव उसकी आंखों की आंखों में आ, आँख डालकर देखते हैं क्या तुमने ब्रह्म को ठीक से समझ लिया बोले हाँ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने ब्रह्म को ठीक से समझ लिया और फिर वो शिष्य खुद बोलता है कि हम शिष्यों में जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्म से पूरी तरह से अनभिज्ञ तो नहीं हूँ ब्रह्म को जानता हूँ लेकिन मैं ब्रह्म को ठीक से नहीं जानता बोले वही ठीक से जानता अब गुरुदेव समझ गए थे कि इसको अब बोध हो चुका है क्योंकि जब हम कहें कि हम उसको ठीक से जानते हैं इसका मतलब है कि हमारी ये विषयगत या इंद्रियगत ज्ञान है जो ठीक से जानने की बात करते ठीक से वो चीज़ जानी जा सकती है जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों में से किसी ज्ञानेंद्रिय का विषय हो उसी को ठीक से जाना जा सकता है अन्यथा ठीक से जानना और ब्रह्मों को ठीक से जानना असंभव है हम ब्रह्म की कुछ कलाओं को समझते हैं और वो हमारी इन्फॉर्मेशन है जानकारी है हम जानते हैं कि इंद्रियों के पीछे वो खड़ा है हम जानते हैं कि वो पुरुष है जो इस शरीर के अंदर है और जब तक वो है जब तक जीवन है जब तक प्राण इससे टिके प्राण वो सेतु है जिसके द्वारा वो इस शरीर से जुड़ा है लेकिन हम उसको ठीक से जब समझने का समझते हैं कि हम इसको ठीक से जानते हैं तो इस पर गुरु को आपत्ति कि उसको ठीक से जाना ही नहीं जा सकता वो ठीक से जानने के योग्य नहीं है क्योंकि वो जान जानता वही है अब इसके आगे जो बात कहते हैं बड़ी विशिष्ट है वो कहते हैं कि जितने जानने वाले हैं उनका अपना आप ही ब्रह्म है जितने जानने वाले हैं अब वो क्या जानने वाले हैं कुछ भी जानने वाले हैं जो संसार में जो कुछ भी जाना जाता है चाहे वो किताबी ज्ञान हो आध्यात्मिक ज्ञान हो या शास्त्रों का ज्ञान हो चाहे कर्मकांड का ज्ञान हो वो समस्त ज्ञान को जानने वाला वो स्वयं ही अपना आप वही ब्रह्म है वो जानने वाला ही ब्रह्म है तो उसको अलग से विषय करके जानने वाला कैसे हो सकता है क्योंकि समस्त ज्ञाता ब्रह्म ही है ब्रह्म ने ही अपने आप को विभिन्न ज्ञाताओं के रूप में संसार में बिखर रखा है जो इंडिविजुअल या व्यक्ति ज्ञाता है व्यक्तिगत ज्ञाता है वो समस्त ब्रह्म ही जिसने समस्त जीवों के अंतरतम में ब्रह्म को जान लिया उसी ने ठीक से जाना इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला वही हो सकता है जो समस्त ज्ञाताओं के बीच में अपने आप को समस्त लोगों की दृष्टि से ब्रह्म को देख सके क्योंकि ब्रह्म हमारे न किसी इंद्री के सामने खड़ा है न किसी चिंतन का विषय है न बुद्धि का विषय है इन सब के पीछे क्योंकि बुद्धि का विषय इसलिए नहीं कि बुद्धि उसी के कारण सोचती है अपन कितनी बार बात करते मती न लखे जी ही मती लखे सोमय शुद्ध अपार बुद्धि उसको नहीं देख सकती क्योंकि वो बुद्धि उसके कारण देखती है उससे देखती है तो उसको कैसे देखेगी ये बात जिसको शिष्य को समझ में आ गई गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें ठीक से ये बात समझ में आ गई क्योंकि वो समझा नहीं जा सकता इसके पहले उन्होंने कहा कि जैसे तुम उपासना करते हो तो वो उपासना ब्रह्म की नहीं की जा सकती उपासना संभव ही नहीं है ब्रह्म की क्योंकि तो तुम तो किसकी उपासना करोगे यहाँ तो उपासना करने वाला ब्रह्म है उपासना किसकी करोगे उसकी ब्रह्म की कैसे उपासना करोगे क्योंकि उपासना करने वाला ही ब्रह्म है क्योंकि तो तो समस्त ज्ञान और क्रिया दोनों में अभेद है जहाँ ज्ञान है वहीं क्रियाए ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं ईश्वर प्रतिभिज्ञा कार्य कि जहाँ ज्ञान है वहीं क्रिया और दोनों में दोनों को अलग भी किया जा सकता है जो कि जानता है वही क्रिया करता है तो यहाँ पर वो कहता है कि तदेव ब्रह्मतम विद्धि तुम उसको ब्रह्म जानो जो उपासक है जो सुनता है जो देखता है इन नेत्रों से देखता है इन कानों के पीछे खड़ा होकर सुनता है इस जीवान के पीछे खड़ा होकर स्वाद लेता है जो नाक के पीछे खड़ा हो के है जो आपके शरीर के पीछे खड़ा रह स्पर्श करता है तदेव ब्रह्मतम वित्तीय न इधम यद इदम् उपासते जिसके तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं तुम वो हर बात जगह बताते हैं कि वो जिसके तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है तुम जिसको देखते हो वो ब्रह्म नहीं है जिसको छूते हो वो ब्रह्म नहीं है वरन वो छूने वाला देखने वाला या उपासना करने वाले का तात्विक स्वरूप या इनर रियलिटी जो अंतरतम महल में जो उसके भीतर के भीतर के भीतर जो अंतरतम सत्य है वही ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म की उपासना नहीं की जा सकी वो अनुपास्य है उसकी उपासना करने वाला ही ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म की उपासना कैसे करेंगे देखने वाला ही ब्रह्म है इसलिए उसको कैसे देखेंगे सुनने वाला ही ब्रह्म है तो ब्रह्म की आवाज़ कैसे सुनेंगे हम छूने वाला ही ब्रह्म है तो ब्रह्म को हम कैसे छुएंगे इसलिए ब्रह्म इन समस्त इंद्रियों के इन समस्त क्रियाओं के विचारों के चिंतन के मनन के सबके पीछे खड़ा है इसके द्वारा हम चिंतन करते हैं इसके द्वारा मनन करते हैं इसके द्वारा उपासना करते हैं इसके द्वारा तीर्थ जाते हैं फिर तीर्थ में वो कैसे मिलेगा तीर्थ जाने वाला ब्रह्म है तीर्थ में ब्रह्म नहीं खड़ा है वरन तीर्थ जाने वाला ब्रह्म है ब्रह्म को जानने वाला स्वयं अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है इसीलिए वो ठीक से नहीं जान पाता क्योंकि ठीक से जान पाने के लिए उसको विषय बनाना जरूरी है और दुनिया के समस्त ज्ञाता ब्रह्म हैं तो फिर उस ब्रह्मों का ज्ञाता कौन हो सकता जब तक कि कोई दूसरा न हो कोई दूसरी सत्ता न हो तब तक उसको कौन देखेगा कौन जानेगा इसलिए वो कहते हैं कि इसको वो ठीक से नहीं जान पाए जो कहता है कि मैं ठीक से जाना अभी तक उसने उसकी एक फिजिकल इमेज बना रखी है कि ऐसा होगा या उसकी खाली इन्फॉर्मेशन है जब ज्ञान की बात करते हैं अपन तो ज्ञान के तीन स्तर होते हैं हमारा एक तो है इंटेलेक्चुअल लेवल या बुद्धिगत ज्ञान जो हमको कोई भी किताब पढ़ने से तुरंत मिल जाता है कहीं भी हमने सुनी ये बात कि ब्रह्म वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म आत्मा का नाम है ब्रह्मा आँख के पीछे खड़ा है नाक के पीछे कान के पीछे खड़ा है उसको नहीं जाना जाता ये सभी बातें बुद्धिगत ज्ञान हमारी बुद्धि में फिट हो गए हम इसकी रिप्लिकेशन कर सकते हैं किसी के सामने इसको फिर से उगल सकते हैं मतलब ब्रह्मा के बारे में बातें करना संसार का सबसे आसान काम है आप रट लो और फिर उसको बोल दो याद कर लो और फिर उसको कह दो ये एक पहला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव नॉलेज या बुद्धिगत ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क में ठहरता है जिसका हमारे वास्तविक कल्याण से बहुत कम लेना देना है बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है लेकिन बहुत कम लेना देना है क्योंकि वास्तविक कल्याण इसके आगे है। उसके आगे जो वो बात हमारे हृदय में उतरती है परकोलेट होती है माथे से धीरे धीरे टपकते हुए हृदय में आती है उस समय वो हमारा जो ज्ञान होता है वो हमारे इमोशनल नॉलेज हो जाता है तब हम उसको हृदय से जानते हैं उससे हमको मोहब्बत हो जाती है उस बात से मोहब्बत हो जाती है उस जानकारी से हमारा तादाद में बैठने लगता है तब हमको वो बात हजम होने लगती है समझ में आने लगती है गले के नीचे उतर जाती है हम कहते हैं ना बात हमारे गले के नीचे उतर गई क्योंकि वो सिर से उतर के हृदय में आ गया इसलिए बात हमारी गले में उतर गई जब हमारा हृदय उस बात को न केवल जानता है बल्कि उसको मानता भी है अभी तक हम जानते थे चाहे माने चाहे नहीं माने उस बात को उगल सकते हैं बिना माने भी उगल सकते हैं बिना श्रद्धा के भी वो बात हम कह सकते हैं बिना मोहब्बत के भी वो बात हम किसी को कह सकते हैं अगर कहें कि चलो ब्रह्म के बारे में एक लेक्चर दे दो आपको दस हज़ार रुपये मिलेंगे तो हम रट के वो लेक्चर दे सकते हैं हमको कोई लेने ब्रह्म हम नहीं समझे कभी हम पानी में नहीं उतरे फिर भी हम आपको लेक्चर दे सकते हैं कि कैसे तैरना सीखिए कोई दिक्कत नहीं हमको आता ही नहीं तैरते हम तो पानी में कभी गए ही नहीं बाकी फिर भी लेक्चर तो दे सकते हैं तो ये होता है इन्फॉर्मेटिव नॉलेज या बुद्धिगत ज्ञान दूसरा होता है इमोशनल नॉलेज जो प्रेम के द्वारा पैदा होता है मोहब्बत से पैदा होता है हृदय में उसका स्थान बन जाता है जो बात गले के नीचे उतर जाती है लेकिन जो ज्ञान का जो सच्चा स्वरूप है वो अब उसके भी नीचे है वो है हमारा नाभिका स्तर जिसको हम कहेंगे इंटिट्यू नॉलेज या अंतर ज्ञान या अक्रम ज्ञान वो ही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है क्योंकि अब वो ज्ञान बाहर से नहीं आया किसी इन्फॉर्मेशन का मोहताज नहीं है इनिशियली या आरंभिक रूप से वो जो जानकारी थी उसने हमारा प्रेम का दायरा बढ़ा दिया उस जानकारी ने हमारी उत्सुकता जगा दी जिज्ञासा पैदा कर दी उस जिज्ञासा का सतत मनन चिंतन हृदय से मोहब्बत करते करते करते किसी दिन हमारी प्रज्ञा के पट खुल जाते उस दिन जब हमको हमारे नाभि के स्तर पर ज्ञान होता है जिसको हम इंटीट्यू नॉलेज बनते वो किसी भी बाहरी ज्ञान का मोहताज नहीं है ना इस बात का मोहताज है कि तुम कितने ज्ञानी हो कितने विद्वान हो कितने इंटेलिजेंट हो इन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं उसका लेना देना यह है कि आप कितने सरल हो कितने सरल हृदय से आप इस विश्व को और विश्व के रचयिता को प्रेम करते हो तब हमारा इंट नॉलेज अंदर से अंतर प्रज्ञा के द्वारा उस बोध को स्थापित करता है और वो बोध ही है जो वास्तविक ब्रह्म को जानना है ब्रह्म को जानने के लिए किसी भी तरह का इंटेलिजेंस कोई मायना नहीं रखता इसलिए तीन स्तर हैं इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इमोशनल नॉलेज और इंटिट्यू नॉलेज तो इंडिटी नॉलेज या अंतर प्रज्ञा वही है जिसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते अगर हमको दिमाग की बात है तो शब्द ही शब्द से बयान कर सकते शब्द से खूब लंबा लेक्चर दे सकते हैं कि वो तो ऐसा है वो तो वैसा है उसका खूब डिस्क्रिप्शन दे सकते कि ब्रह्मा कैसा है हृदय से जब बात आएगी तो शब्द कम पढ़ने लगते हैं फिर हम कभी किसी दिन कविता से बो, बोल सकते हैं कि हे कैसा है, है। किसी दिन हम उसको बताना चाहें तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं हमारे चेहरे के रौनक हमारी और वो बता सकती है किसको परमेश्वर से प्रेम है लेकिन जिसको इंटीटूटि नॉलेज हो गया जिसको अंतर जाग गई जिसकी जिसके नाभि के स्तर पर वो बात पहुंच गई अब उसके बाद उसका खाना पीना सोना उठना लड़ना झगड़ना सब कुछ वैसे ही होगा जैसे ब्रह्मा स्वयं कर रहा है जैसे परमेश्वर स्वयं वो क्रियाएं कर रहा है इसलिए वो बात अब है ना वाणी की शक्ति के बाहर चली गई हमारी जो वेखरी वाणी है अब उसका वर्णन करने में अक्षम है हमारी वेखरीवाणी के हिस्से हमने समझे थे कि वेखरीवाणी जवान से भी होती है इशारों से भी होती है बॉडी लैंग्वेज से होती है हमारे प्रभामंडल से होती है लेकिन ये सब वेखरीवाणी के हिस्से प्रभा मंडल के बाद जो धीरे धीरे बातें उतरती हैं वो हमारी इमोशनल स्टेटस या हमारे जो हृदय की स्थिति है उसका वर्णन करती है लेकिन जब बात हो जाती है नाभि के स्तर की तो हमारी कोई भी बात जब वहाँ से कहने लायक नहीं रह जाती तब हम कोई पूछे कि क्या है तुम्हारा अनुभव तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कह पाना बड़ा कठिन है कि हमारा ब्रह्म का अनुभव कैसा है उसको हम बयान नहीं कर सकते हम जो भी बातें कर रहे हैं वेखरीवाणी में हमारी मानसिक स्थिति को बता रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को फिर से रिप्लीकेट कर रहे हैं हमारी जानकारी को फिर से बता रहे हैं जो जाना जो पढ़ा जो समझा जो हमारी बुद्धि ने उसको हम फिर से आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन जो उसके नीचे की स्तर है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और सबसे निचला स्तर या सबसे उच्चतम या सबसे सूक्ष्मतम स्तर है वो स्तर है हमारी नाभि का जहाँ पर के अंतर प्रज्ञा जाग जाती है उस जगह के स्तर के अनुभव को कोई बड़े से बड़ा व्याख्याता भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता तभी गुरुदेव कहते हैं कि वाणी के द्वारा व्याख्या करने से असमर्थ क्योंकि इस वाणी इसके कारण व्याख्या करती है तो वाणी से हम ब्रह्म की व्याख्या कैसे कर सकते तुम तुम्हारे अनुभव को जब कहो कि मैंने बिल्कुल ब्रह्म को ठीक से जान लिया मतलब तुमने कुछ नहीं जाना क्योंकि ठीक से तो वस्तुओं को जाना जा सकता है ठीक से व्यक्तियों को जाना जा सकता है ठीक से स्थान को जाना जा सकता है ठीक से समय को जाना जा सकता है जो अपर ब्रह्म है छोटा ब्रह्म ब्रह्म का एक्सटेंशन है जो ब्रह्म का माया के आधीन स्वरूप है उसके जो भिन्न भिन्न स्वरूप हमको दिखाई देते हैं वो अपर ब्रह्म है या कार्य ब्रह्म है जो संसार है वो कार्य ब्रह्म है जिसके द्वारा ये परमेश्वर का कार्य हमको दिखाई देता है उसने ये बनाया जैसे हम किसी किताब को पढ़ें लेखक से न मिले, लेकिन किताब को देखकर भी हम लेखक के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं ऐसे हम संसार को देख भी परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं इसलिए संसार को ठीक से जाना जा सकता है इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय गम्य है लेकिन परमेश्वर इंद्रिय गम में नहीं है क्योंकि वो इंद्रियों के पीछे खड़ा है इन्हें कोई भी उंगली खुद की ओर उंगली नहीं दिखा सकती कोई भी आंख खुद को नहीं देख सकता कोई भी अग्नि खुद को नहीं जला सकती कोई भी नदी स्वयं का पानी नहीं पी सकती इसलिए हम हमारे बाहर हमारे जो सीमित अस्तित्व के बाहर है और जो सीमित अस्तित्व के भीतर है उसमें भेद करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे अस्तित्व के जो बाहर है उसे हम इंद्रियों से जान सकते हैं जो हमारे अस्तित्व के भीतर है हम उनको मात्र अंतर्मुखी होकर उसका एहसास कर सकते हैं और उसी का नाम है बोध और उसी का नाम है आत्मज्ञान उसी का नाम है सर्फलाइजेशन जब हम अपने आप को जानते हैं तो वह एक अंतिम स्थिति उसके बाद में और कुछ जानने लायक रह जाता वो एक अंतिम गंतव्य है जहाँ पर आदमी की प्रज्ञा उतर जाए उसकी प्रज्ञा के पट खुल जाए उसके अंतर प्रज्ञा जागृत हो जाए उसके बाद में जानने को और क्या रह जाएगा इस संसार के समस्त ज्ञान का स्रोत तुम जान गए उसके बाद में जानने को और क्या रह जाएगा इसलिए ब्रह्म को जान लिया तो हमने ये जीवन सार्थक कर लिया और ब्रह्म को नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है वही गुरुदेव यहाँ कहते हैं इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक अन्यथा बड़ी हानि है बड़ी हानि क्यों है क्योंकि ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है हमने कुछ किया होगा कुछ तप किया होगा कुछ पुण्य किए होंगे कुछ ऐसा किया होगा जिसमें मनुष्य जन्म मिला और उनमें से भी कुछ बिरले हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा जिसके मन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा प्राप्त हो या कहें कि संसार के बनाने वाले के प्रति जिज्ञासा हुई या कहें कि इस अंतिम सत्य के प्रति कोई जिज्ञासा हुई अन्यथा हमारी जिज्ञासाएं मात्र बाहर दौड़ती हैं हमारे अस्तित्व के बाहर दौड़ती हैं कि क्या मैं ये प्राप्त कर सकूँगा क्या मेरे पास इतना धन हो सकेगा क्या मुझे इतनी उम्र मिल सकेगी क्या मुझे ये भोग मिल सकेंगे क्या मैं ऐसा काम करने के पहले मर तो नहीं जाऊँगा हमारे समस्त जिज्ञासाएं हमारे बाहर दौड़ती हैं और उनकी कोई सीमा है ही नहीं क्योंकि एक जिज्ञासा के पूर्ण होते ही फिर नई जिज्ञासाएं खड़ी हो जाती हैं और उन जिज्ञासाओं में ही जब हम अपना जीवन त्याग करते हैं तो वही जिज्ञासाएं हमारी अधूरी वासनाएँ बन के हमें पुनर्जन्म का कारण बनती हैं और वही पुनर्जन्म हमें इस धरती पर पता नहीं कितनी योनियों में दौड़ा लेता है इसलिए मनुष्य जन्म मिला है और फिर तुमको इस जन्म में अगर जिज्ञासा भी जाग गई है तो तुमसे ज़्यादा भाग्यवान कौन है और अगर हमने इसको फिर भी व्यर्थ जाने दिया इस जीवन को व्यर्थ जाने दिया तो फिर इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है क्योंकि तुम धन खोदोगे यूँ भी खोना है स्वास्थ्य खोदोगे तो भी यू भी खोना है शरीर खोदोगे तो नहीं तो भी खोना है क्योंकि ये हम खोने के लिए ही पाए हैं जीवन भी खोने के लिए ही पाए हैं धन भी खोने के लिए ही पाए हैं यौवन भी खोने के लिए ही पाए हैं लेकिन ये तो गुरुदेव कहते थे कि तुम छोड़ो नहीं तो ये तुमको छोड़ देगा तुम अगर धन नहीं छोड़ोगे तो तुम धन तुमको छोड़ देगा यौवन को तुम पकड़े भी रखोगे तो तुम भी यौवन तुमको तुम तुम छोड़ देगा जीवन को कितना भी पकड़े रखो जीवन तुमको छोड़ देगा क्योंकि ये तो हम खोना ही है लेकिन उस खोने के पहले जिसके लिए पाया है उसको पा लें तो ये जीवन सार्थक है और यही भावना अगर हमारे हृदय में है तो फिर हम गंभीरता से इसकी दिशा में प्रयास कर सकते हैं और फिर प्रयास पे अधूरा रह जाने की हमारी चिंता बिल्कुल भी नहीं अधूरा प्रयास रह जाए तो कोई चिंता नहीं लेकिन अगर हमने प्रयास ही नहीं किया तो फिर ये चिंतनीय विषय है क्योंकि फिर ये जीवन किस लिए मिला फिर तो हम वो त्रिया क्योनी में ही जाते तो ठीक था चिड़िया की तरह खाना खाना घोसला बनाना और बच्चे पैदा करके मर जाना इसके बाद फिर हमने क्या किया कुछ भी नहीं अगर हम इस जीवन को सार्थकता प्रदान करना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि अगर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है तो बहुत बड़ी हानि है और बुद्धिमान उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके अमर हो जाता है समस्त प्राणियों में जैसे अभी अपनी बात हुई वो समस्त प्राणियों में एक साथ देखता है ब्रह्म जब वो टुकड़े टुकड़े में देखता है तो ब्रह्म को नहीं जान पाता वो सोचता है कि मेरे अंदर ब्रह्म है तो क्या तुम्हारे में नहीं है तभी उपनिषद कहते हैं अहम् ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सर्व खलविदम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो और ये समस्त चराचर जगत भी ब्रह्म है अहम ब्रह्मास्मी तत्व तुम भी वही हो और सर्व खलविदम ब्रह्म ये सारा ब्रह्मांड जो है जो ब्रह्म है ये ब्रह्मांड एक इकाई है एक यूनिट है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते ये टुकड़े जो दिखाई देते हैं ये नकली टुकड़े हैं आप मैं कल आज दूर पास अच्छा बुरा ये जो हमको विपरीत जोड़े दिखाई देते हैं जैसे हमने पिछले उपनिषद में पड़े थे ये रई और प्राण के जोड़े हैं ये जोड़े परमेश्वर ने द्वैत संसार निर्मित करने के लिए बनाए दिन और रात स्त्री और पुरुष अच्छा और बुरा ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी या एक दूसरे के पूरक जोड़े हैं इन दोनों जोड़ों से ही संसार बनता है और इन सब के बीच में एक हम अभिन्नता देखें इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर देखें एक ऐसा तत्व तो तो देखें जो तो सब में हैं अगर वो संत में है तो दुष्ट में भी है जो स्त्री में है तो पुरुष में भी है जो दूर में है तो पास में भी है जो कल था तो आज भी है और अगर आज है तो कल भी है जो हम ऐसे तत्व को खोजें जो समय के आधीन नहीं हैं समय से वो टूटा हुआ नहीं है अंतरिक्ष से भी टूटा हुआ नहीं है कि अगर वो दूर है तो पास भी है यहाँ है तो वहाँ भी है जो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं के परे है अविच्छिन्न है वही ब्रह्म है ब्रह्म को हम चूंकि हाथ में लेके नहीं बता सकते इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते उस ब्रह्म के गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शब्दों से बया नहीं कर सकते इसलिए हम उसको नेगेटिव लैंग्वेज से बया ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है वो जैसा है उसके हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से बताने में असमर्थ है इसलिए इस अनुभव को क्या बोलते हैं अपरोक्षानुभूति हम इसको प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कह सकते क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति तो इंद्रियों से होती हमारे आंखें प्रत्यक्ष देखती हैं हम कहते मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि यही व्यक्ति था लेकिन प्रत्यक्ष शब्द हम ब्रह्म के लिए उपयोग नहीं कर सकते इसलिए आदिशंकराचार्य इसके लिए उपयोग करते अपोक्षानुभूति यानी इसकी जो अनुभूति है परोक्ष तो नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष भी नहीं है इसलिए उन्होंने एक नया शब्द बनाया अपरोक्षानुभूति जो परोक्ष तो नहीं है अपरोक्ष भी नहीं है अप्रत्यक्ष ना, अपरोक्षानुभूति ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य संसारिक ज्ञान की तुलना में ब्रह्मा का ज्ञान बिल्कुल यूनिक है एकदम अलग है विशिष्ट ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ऐसा ज्ञान और किसी ज्ञान से तुलना नहीं कर सकता आप डॉक्टर बने इंजीनियर बने व्यवसायी बने बड़े बड़े आप नेता बने जो भी बने आपने बहुत सारा ज्ञान किया बहुत सारी क्रियाएं की बहुत सारी मेहनत करी उसके पीछे कहीं आपने उद्यम करे ये हमने हमारे इंद्रों के द्वारा किया लेकिन इसके लिए हम जब तक इन उद्यमों को शांत नहीं करते हम इसके भीतर नहीं उतरते इनको करने वाले की तरफ नहीं जाते अब इसके आगे एक बड़ी अच्छी बात करी जो प्रत्येक बोध में प्रतीक रूप में प्रत्येगात्मक रूप से जाना जाता है ये गुरुदेव उसको फिर वही इंडिकेट करते हैं कि हर बोध में जैसे मान लो आप एक कहानी पढ़ रहे हो आपने कहानी पढ़ ली और आप कल पूछें भाई वो कहानी भले हमें कल पढ़ ली वो किताब हमें पढ़ ली वो काम दिया दिया था आपको जी मैंने कर लिया आप वहाँ गए थे हाँ जी मैं हुआया मैंने देख लिया हमने कई चीज़ें बोध होती हमको जो हमने जो जानकारी प्राप्त होती उसको हम बुद्धिगत ज्ञान कहते हैं या बौद्धिगत जानकारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज कहते हैं हम कहते हैं हर ज्ञान में यहाँ ज्ञान से मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन से कि हर ज्ञान में वो ज्ञाता के रूप में जाना जाता हर ज्ञान में प्रत्येक आत्मा के रूप से जाना जाता है यानी कि अंदर हमारी अंतरात्मा के रूप में प्रत्यगात्मा का मतलब होता है हमारी व्यक्तिगत चेतना या व्यक्तिगत आत्मा उसी को हम प्रत्यग आत्मा बोलते तो ये प्रत्येगात्मा के रूप में जाना जाता है हर एक ज्ञान में कोई सा भी ज्ञान हो आप किताब पढ़ी कहानी पढ़ी कोई काम आपको दिया गया था वो करा ये काम करने वाला ये कहानी पढ़ने वाला ये जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं जैसे एक कुर्सी को देखा तो हम देखते हैं कुर्ची कुर्सी को देखते से हमारे दिमाग में क्या आता है ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी है ये कुर्सी लकड़ी की बनी है ये कल देखी थी उससे छोटी है ये तो फलानी कंपनी की है बहुत ऊंची क्वालिटी की है इस प्रकार से हम उसके रूप और गुण और पिछले अपने ज्ञान से उसकी तुलना इस पर व्याख्या करना शुरू कर देते और यही माया है क्योंकि उसके वास्तविक स्वरूप जो शिव है या ब्रह्म है उससे हम दूर चले जाते हैं हम किसी भी वस्तु को जब भी देखते हैं हम देखने वाले को भूल जाते हैं जब हम कुर्सी को देखते हैं तो तुरंत कुर्सी की व्याख्या शुरू हो जाती है फूल को देखते हैं तो फूल की व्याख्या शुरू हो जाती है लेकिन हम भूल जाते हैं कि फूल को देख कौन रहा है इस कुर्सी को देख कौन रहा है इस कार्य को कर कौन न कार्य करते हैं तो हमारा सारा ध्यान एक कुशल कार्यकर्ता के रूप में पूरा ध्यान होता है कि कार्य क्या है उसके उद्देश्य क्या है इसको कैसे पूरा करना वो कैसे कुशलता से यह हिसाब किताब जमाना वो हम करते हैं लेकिन हम उसी समय ये भूल जाते हैं कि कर कौन रहा है शिव सूत्र में बताते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं या हमारे सामने कोई दृश्य होता है तो हम दृष्टा को भूल जाते हैं वही माया का बहुत बड़ा पर्दा है हम अगर दृष्टा को स्मरण रखें वही बात यहां पर केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हर एक बोध में वो प्रत्यगात्मा रूप से जाना जाता है हर एक बोध में बोध करने वाले के रूप में वो उसकी पहचान है कि हर बोध में वो जानने वाला है अब यहाँ पर भौतिक शास्त्र की बात करें तो भौतिक शास्त्र में भी ये बात निर्विवाद है अब तक अकाट्य है कि चेतना ही अंतिम सत्य है हम अगर किसी वस्तु के अस्तित्व को कहें कि है तो तभी कह सकते हैं कि कोई चेतना उसको तस्दीक करे, उसको एंडोर्स करे। अगर जब तक कोई चेतना नहीं है तब तक किसी वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करना संभव ही नहीं किसी भी प्रयोग के परिणाम को हम किसी इंद्रिय से एंडोर्स करते हैं हाँ हमने देखा कि टेस्ट्यूब में लाल रंग आया था इसका मतलब कि इसमें ये पदार्थ है इस तरीके से हम तभी कह सकते हैं जब हमने एंडोर्स किया लेकिन इसके बगैर हम किसी चीज़ के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकते जैसे जंगल में अगर कोई है खूब खूबसूरत फूल खिले हैं झरने हैं बाग बगीचे हैं पर एक भी वहाँ पर देखने वाला नहीं है तो क्या ख़ूबसूरती कहाँ है खूबसूरती तो आपके भीतर है जो वहाँ देखने जाते हो तो वहाँ का जो जड़ माहौल है वो आपके भीतर की खूबसूरती को खोल देता है अनकवर कर देता है आपके भीतर की खूबसूरती को उगाड़ देता है और हमको वो माहौल खूबसूरत दिखता है सचमुच वो माहौल तो जो है वो ब्रह्म है ही लेकिन वो खूबसूरती तो हमारे भीतर है हम गीत को सुनते हैं कहते कितना प्रिय संगीत है वो प्रियता उस संगीत में नहीं है वो प्रियता तो हमारे भीतर हमारा अस्तित्व है हमारी वास्तविक पहचान है और वो प्रियता को थोड़ा सा वो संगीत उगाड़ देता है इसलिए हमको वो गीत प्रिय लगने लगता है क्योंकि जब हम उस गीत को सुनते हैं तो हमारे अंदर की आनंद शक्ति थोड़ी सी उछल के बाहर आ जाती है हमारा जो आनंद स्वरूप है हमारा वो हमको थोड़ा सा एक बिजली की कौन की तरह झलक दे देता है कभी हम कोई गीत सुनते हैं पुरानी याद आ जाती है तो मन मचल जाता है बड़ा खुश हो जाता मन को हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ से कहीं एक अच्छा अनुभव हुआ था ये हमारी उस गीत में कुछ नहीं है जो कुछ है वो हमारे अस्तित्व में है जो वो अस्तित्व अपने मूल स्वरूप में आनंद रूप में अपने आप को जब देखता है तो वो आनंदित महसूस करता है इसलिए शक्ति स्वयं आनंद रूप है तो यहां पर ऋषि एक ही बात कहते हैं कि ब्रह्म को जानना और संसार के अन्य समस्त जानकारियों को जानना दोनों में एकदम अलग अलग है भेद है संसार के समस्त चीजों को ठीक से भी जाना जा सकता है बेठीक से भी जाना जा सकता है गलत भी जाना जा सकता है सही भी जाना जा सकता है लेकिन ब्रह्म को अन्य जानकारियों कार्यों की तुलना में बहुत अलग तरह से जाना जाता है ब्रह्मों को जानना एक बोध है एक अंतर प्रज्ञा है और जब वो कोई जानता है अब अपनी अंतिम बात कि जब उसको कोई जानता है तो उसको क्या होता है क्या वो व्यक्ति कुछ आपको अलग दिखाई देने लगता है यहाँ पर भी बात वैसी ही है जैसी गुरुदेव ने जानकारी के बात बारे में कही थी वैसे ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी है अगर हम उसको साधारण दृष्टि से देखें तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा दिखाई देता था वो काला था तो काला ही रहेगा गोरा था तो गोरा ही रहेगा वो काढ़ा था तो काढ़ा रहेगा उसके बाहरी स्वरूप में तो कोई फर्क आना नहीं है वो जैसा दिखता था वैसे ही दिखेगा बूढ़ा था तो बूढ़ा ही रहेगा अब तो जवान होने से रहा कि उसको ब्रह्मबोध हो गया तो जवान हो गया ऐसा तो कुछ है नहीं लेकिन जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है वो उसकी आंखों में डांक डालकर देखेगा तो उसके हृदय में एक असीम शांति मिलेगी क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये छूत की बीमारी की तरफ फैलता है लेकिन सबको नहीं लगता उसको लगता है जिसके पीछे उसके जिज्ञासा है इसलिए कोई सत्संग में जाता है कोई गुरुओं के चरणों में जाता है और वो अपनी जिज्ञासा शांत करके आ जाता है कभी कभी गुरु कोई बात ही नहीं करते खाली आँखों में आँखें डाल के देखते हैं और वो उस बात से संतुष्ट हो जाता है उसके हृदय के अंदर एक आनंद का भाव हो जाता है वो व्यक्ति अत्यंत सरल होता है हृदय से सरल होता है कभी कभी व्यवहार से वो कठोर भी दिखाई पड़ सकता है लेकिन वो अत्यंत सरल होता है हृदय में उसके कोई कलुषता हो ही नहीं सकती असंभव है क्योंकि कलुषता तभी होगी जब उसके हृदय में भिन्नता का भाव होगा जब उसके हृदय में अभिन्नता की दृष्टि है तो फिर कलुषता कैसे हो सकती इसलिए यहाँ पर फिर वैसी बात है कि न ठीक से आपको दिखेगा कि वो संत है न ठीक से ऐसा लिखेगा कि साधारण व्यक्ति वो फिर यहाँ पर एम्बिगिटी है यानी दोहरात्मकता है कहीं हमको ऐसा लगेगा वो बहुत विद्वान है कभी लगेगा ये तो बहुत साधारण है लेकिन तभी जैसा शिवसूत्र भी कहते हैं कि योगी कभी योगी की तरह दिखाई नहीं देता और जो योगी की तरह दिखाई देता वो योगी नहीं है वही बात जैसे यहाँ गुरु ने ज्ञान के बारे में कही कि अगर तुम ब्रह्म को ठीक से जान गए तो शायद तुमने ब्रह्म को ठीक से नहीं जाना और तुम कहो कि हाँ संशय है मैं शायद मैं समझता हूँ मैंने जाना तब तुमने ठीक से जाना क्योंकि इसको वस्तु की तरह जानना संभव ही नहीं है तो आज हमारी बात केनोपनिषद के दूसरे खंड तक थी और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा केणपनिषद जो है पूरे ब्रह्म को ही निरूपित करता है इसके आगे एक आख्यायिका आएगी तीसरे खंड में जो विश्व प्रसिद्ध है छोटी सी आख्यायिका है यक्ष के बारे में यक्षोपाख्यान बोलते हैं उसको वह हम अगली बार उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो तब तक के लिए गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सतगुरु की की जय जय जय सखी सरकार ओ भद्र कर्ण भी श्रृणुआ दिवा भद्रम पशेम्क्षत्रा स्त्री रंगस्तुवाम सस्नुभ वैसेमहिविम यदायु ओ सहनावतु सहनौन सह वी गर्वावहे वदितमस्तु पतिमस्तु मषावहे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षरियो अनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द ओं पूर्णमद पूर्णमूण्य आदाय आदा वावशिष्यते ओम शांति शांति शांति